श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्क अथ तृतीय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य श्री शुकुवाच अथ सर्वगुणपे काल परोभन ये वाजन जन्म्षम शांतर्ष गृहता जी कहते हैं परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहु सुहावना समय आया रोहिणी नक्षत्र था आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे प्रसेदर गगनम निर्मलो दुगनो मही मंगल भू जेष्ठ पुर ग्राम ब्रजा कर स्वच्छ प्रसन्न थी निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे पृथ्वी के बड़े बड़े नगर छोटे छोटे गांव अहिरों की बस्तिया और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी नद्य प्रसन्न ही कुल सन्नाद तबका वन राज नदियों का जल निर्मल हो गया था रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे वायु पुण्य गुचि अग्न जुझाती नाम शांता तब उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करते हुई बह रही थी ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्निया जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे इस समय अपने आप जल उठी मनांशासन संसन्ना ने साधु ना बसुरु जायमे जने तस्मिन देह दुर्द संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी जगो किन्नर गंधर्वा तुष्ट वो सिद्ध चारणा विद्याधर्य नोरअपचरो किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे विद्याधर अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी मु चुर्म देवाह सुभनान से मुदान विताह मंदम मंदम जलधराह जगत जोर सागर बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे निशीथे तम उद्भूते जनार्दने देवक्याम देवक्या देवरोपिण्या सर्वगुहाशयः सर्वगुहाशय आविरासी यथाच्याम सिन्धुरीव पुष्कल जन्म मृत्यु के महाचक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में सोलहों कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो तमद्भुत बालाकमजे क्षण चतुर्भुज शखगताजुधा तीव्रलक्ष गलशो कौस्तुम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभ महाशुभ दुर्यकिीटकुंडल परसहस्रकुतल उद्दाकाचंगद कंकणादी रोम वसदेव अत वसदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है चार सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है गले में कौस्तुभ मड़ी झिलमिला रही है वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है बहुमूल्य वूर्यमणि के क्रीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं कमर में चमचमाती करधने की लड़ियां लटक रही हैं बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में से कंकण शोभावान हो रहे हैं इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा-छटक रही है सब चनो सब जब वसदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं तब पहले तो उन्हें अतीम आश्चर्य हुआ फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए दस हजार गायों का संकल्प कर दिया अथई नमस्तो दवधार्य भूपोरुषम परम नतांगतान परीक्षित भगवान अपनी रो से सूचिका गृह को जगमग कर रहे थे जब वसदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे वाच भगवान साक्षात पर सर्व बुद्ध देव जी ने कहा मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं सकृत्येद्वाग्रे सा त्रिगुणात्मक तदनुत्व प्रविष्ट प्रविष्ट युवभाभ्य से आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुण में जगत की सृष्टि करते हैं फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान ज्ञान पढ़ते हैं यथे में विकृता भावा तथा ते नाना भूता जैसे जब तक महत्त्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है जब वे इंद्रियादि सोलह विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्युता वह प्रागे विद्यमान तेज मी संभव और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बने हुए जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं एवं भवान बुद्ध अनुमे अलक्षणी गुण सन्नपी तदगुण सर्वस्य ठीक वैसे ही बुद्ध के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण होता है यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता इसका कारण यह है कि आप सब कुछ है सबके अंतर्यामी है और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप है गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता इसलिए आप में न बाहर है न भीतर फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं यह आत्मनोद स्व व्यतिरेकतो जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है विक्रियात ईश्वरे ब्रह्म विरुद्य तेय्वादुपचर्य प्रभो कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है सम त्रिलोहक स्थित विभर्ष शुक्ल आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्लवर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्तवर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रणय के समय तमोगुण प्रधान तमो वर्ण, कारी, रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। हैंखिलेश्वर राज्यसुर कौट यूथ पेह निशे चमु प्रभो आप सर्वशक्तिमान और सब की स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है आप उन सब का संहार करेंगे अयम तब जन्म नौ गृह चाते नवदीत सुरेश्वर सती अवतारम पुरुष ही समर्पितम सुधुनि देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो यह कंस बड़ा दुष्ट है इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा श्री शु कुम्देव के सुचस्मिता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई करने लगी देव रूपुर ब्रह्म ज्योतिर्गुण निर्विकारम सत्ता निर्भिशेषम निर्म सत्व साक्षा विष्णु अध्यात्म दीप माता देवकी ने कहा प्रभो वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकार विकारहीन है जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं लोके सारे महाभूते भवाले क शिष्य शेष संज्ञ जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्थ समाप्त हो जाते हैं काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं पंच महाभूत अहंकार में अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं इसी से आपका एक नाम शेष भी है। कालस्तस्य हैम क्षेम धाम प्रपद्ये प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो निवेश से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है जिसके चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है वह आपकी लीला मात्र है आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं मैं आपकी शरण लेती हूँ मृत्यो मृत्युव्यालपलायन लोकान् सर्वान्ना गाप्य दीक्षया मृत्युरस्पैती प्रभो यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरो में भटकता रहा है परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां पर यह निर्भय होकर रहे आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है औरों की तो बात ही क्या स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है सतम घोरा दुग्रसेनात्मजानन प्राहीस्नाविरासहां पौरुषम ध्यान मां प्रत्यक्षा प्रभु आप है भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भो, ही भयभीत है अतः आप हमारी रक्षा कीजिए आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है इसे केवल मांस मंजामय शरीर मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए जन्मते भवद्धेतो तो मधीर मधुसूदन इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है मेरा धैर्य टूट रहा है आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ शंख चक्र ग्रिया जोष्टम चतुर्भुजम विश्वात्म आपका यह रूप अलौकिक है आप शंख चक्र गधा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए विश्व जदे तस्तवन स्वतनका प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है श्री भगवान वाच तमेव पूर्व सर्गे भो प्रश्न स्वयं भुवे सती प्रजापति रखल श्री भगवान ने कहा देवी स्वयंभू मनमंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम से प्रजापति थे तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे युवाम भई ब्रम्हणा दृष्टो प्रजा सर्गे यदा तत ते थे परमं तपह थे थे परमं तपह जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की वरसवाता तपही मघर मकाल गुणान सहमान श्वास मनो मनो तुम दोनों ने वर्षा वायु घाम शीत उदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाली शेण पर उपशांचेत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 दिव्य वर्ष सहस्त्री द्वादे मुझमें चित्र लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के बारह हजार वर्ष बीत गए तदा तदा वाम परितुष्टो हम, अमुना वपुषा तपसा श्रद्धया नि भक्तियाजुरा संबर दाढ़ युव योग यो कामिशा व्रियतांबरुक् माधुशोवामृत सुत पुण्यमयी देवी उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या श्रद्धा और प्रेम मयी भक्ति से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 प्रश्निगर्भ इतेश मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृथ्वनी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ तयोवाम पुनरेवाहम आदित्यापात उपेन्द्रित विख्यात वामच वाम फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और हुए कश्यप उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ मेरा नाम था शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे जा सत्यम में व्याहृतम सती सती देव की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 यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती चिंतन स्नेहो या से थे मदगतिम पर हम तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना इस प्रकार वात्चल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा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 वे सब के सब अचेत होकर सो गए बंदे गृह के सभी दरवाजे बंद थे उनमें बड़े बड़े खिवाड़ लोहे की जंजीरे और ताले जड़े हुए थे उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था परंतु बसदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे ज्यो ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुल गए तहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन यथातमोरवे वर्ष पर्जन्य उपांसुगर्जिता शेषो नगा द्वार निवारण ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहार में छोड़ छोड़ रहे थे इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे मघो निवर सत्य सक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 जैसे सीतापति भगवान श्री रामजी को समुद्र ने मार्ग दिया था वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया नंदब्रजम शौरूपे तत्ता गोपान प्रसुप्ता निद्रया सुत यदोदाहयने निधा सुतायुन घ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 जेल में पहुंचकर वसदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़िया डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदीगृह में बंद हो गए यशोदा नंद पत्नी छ जातम परम बुद्ध न तलिंगम पर ही शांता स्मृति उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है